जनशलाक चक्षुन्मीत ये तस्गु न गुरब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु

गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षा परम ब्रह्म तस्म श्री गुरव नम स्वर जंगम व्यात यहां

नमः तस्म श्रीगुरव नम्यानंदम व्यासोक्यम सचराचर तत्पदर्शित

नमः श्रुतिशित्राजित पदाबुज वेदुज सूर्य तस्मे श्री गुरव नमः

चैतन्य शाश्वत शात व्योमतीत निरंजन नादबिंदुकतीत तस्म श्री गुरव या

शक्ति सरू तत्व विभूषित मुक्ति मुक्ति प्रदत्च तस्म श्री गुरव अनेक जन्म संाप्त

कर्म बंध विदाने आत्म्ञानद तस्म श्रीगु नम शोषण भव सिंधुस्ापन सारसंपद

श्री नमः न न गुरुपादोद्यस्म गुरवर तत्वरिकपज्ञा पर

मन्नाथ श्री, मन्ना तो श्री जगन्नाथ तो गुरु श्री जगदुर तस्मै श्री श्रीगुरव नमः

ब्रह्मानंदम परखद जानम द्वंद्वातीत गगन सदृश तत्वसदिलक्ष वमलमचलम्।

क्षीभूत पावातीतगुणरित सगुर तम नमा नि शुद्ध निराप निरा, निरा, निरा निरंजनं

आनंद नमः

ओ नमचिका ओम ज्ञानी ना केसादी देवी भगवती मोहाय महामाया प्रय्छति

दुर्गे स्मृता हर्ती भीतिमशेषंत स्वस्थ स्मृता मती मती शुभा दी दुख दुख बयानी का धन्य सर्वोपकार करनायदार्दचिता

सर्वंगल मंगल सर्वार्थ सर्वादी शरण त्र्यंबकी गौरी नारायणी शरणागति परित्राण नमोस्ट शरणागतिना परी हरे देवी नारायणी नमो

सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति सर्वस्वेषेद सैपस्त्राई नौ देंी दुर्गीदेवी नमस्ते रोगा तो काम सकानीष्टा

ेषिताबाधा एवमेव त्रैलोकमेमस्मरी विनाशनम

नमच्चंडिक ओं सती साीता भवानीमोचनी आ दुर्गा जैयाचार्य त्रिनेत्र शूरधारिणी विना कणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा

मनोभिहंकारा चित्तरूपा चिताचिंद स्वरूप आनंता भावनी सदा शंभवी देव माता चा चिंता रत्न प्रिया सदा

सर्विद्या दक्षक दक्षा विनाशिनी अपना पाटला पाटलावती पटांबर परिधान कन्मंजीर रंजनी अमय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदरी

दुर्गा च मातंगी मतंग मुजिता ब्राह्मी महेश्वरी चेन्द्री कौमी वैष्णवी तथा चामुंडा चे बाराही लक्ष्मी पुरुष प्रति विमलोत्कर्षण ज्ञा क्रिया निशुद्धिद

बाहुला बहुल प्रेम सर्वन बाहन वाहशुम शुंभनि महिषा सुर मर्दी मधुकेट वह चंडमुंडशिनी सर्वा कुर विनाशा सर्वदान वातरी

सर्वशास्त्र मही सत्या सर्वास्त्र धारणी तो अनेक तो शस्त्र हस्ता चाने पामारी कौमारी कन्या चा केशोरी युवती यती आक्रोड़ा चे वक्रोड़ा चा कृतमता दस्त्रा

महोदरी मुक्त केशी घोरूपा महाबला अग्निज्वाला रात्रुखी कालरात्री तपस्विनी नारायणी भद्रका विष्णुमाया मया जलोदरी शिवदूति कराल चनंता परमेश्वरी

ट्या सात्रत्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादनी ओं नम चंद्रिका ओं जयंती मंगलाकाद्रका कपाल दुर्गाश्रशीर्वादात्री स्वाहादा नमस्त

नमो दिवे महादेव शिवाय नम प्रकृते भद्राए निणता रौद्रा नमो नित्रे नमो नमः ज्योत्स्नायिंदुरु ऋ सुखाए सतत नमः

कल्याणे प्रणता सिद्धे नमो नमः कमो नमृते भूता दुर्गाये दुर्गपाराए साराए सर्विण्ये ज्ञाते तथे कृष्णाए सततम नम

अति सौम्यातिराद्रा ना नमो नमः नमो जगत्ति दिव्य या देवी सर्वूतेषु विष्णुमा नमस्त नमस् नमस् नमो नमः

या नमस्तसी, नमस्तसी, नमस्तसी, नमस्तसी, या देवी देवी नमो नमः ेण संस्था नमस् नमस् नमस्मो नमः

या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सुदा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य

नमो नमः नमः या या देवी देवी याषु शक्ति

नमस्तसे, नमस्तसे, नमस्तसे, नमो नमः या देवी सर्वूतेषु तृष्णारूपेण संस्था नमस् नमस् नमस् नमो नमः

या देवी नमस्त नमो नमः या देवी सर्वूतेषु जातिण संस्थि

नमो नमः या दिवी सर्वूतेषु लज्जारूपेण संस्था नमस् नमस् नमस् नमो नमः

या देवी संस्थिता नमस्त से, नमस्त से, नमस्त, से, नमस्त से, नमो नमः या देवी सर्वूतेषु श्रद्धारूपेण संस्था

नमस्तसे, नमस्तसे, नमस्तसे, नमो नमः या देवी सर्वूतेषु काेण संस्था नमस् नमस् नमस् नमो नमः

या या देवी ना ना देवी, देवी, देवी नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमस्तसे नमो नमः। ्रतीगा

नमस्तसे, नमस्तसे, नमस्तसे, नमो नमः या देवी याषु स्मृति

या देवी संस्थिता नमो नमः या देवी सर्वूतेषु तुष्टिपेण संस्थिता

नमो नमः या दिवी सर्वूतेषु मातृपेण संस्था नमस् नमस् नमो नमः

या देवी षुतिपेण संस्था नमस्म इंद्राणमिषात्री भूताखिश

भूतेषु सततम तस्व्यादि नमो नम चीतिपेण या प्रसन्नेप्यस्थिता जग नमस्त नमस्त नमस् नमो

चंडिका दुर्गा दुर्गतिश्रमणी दुर्गापत्वा दुर्गमचेतनी दुर्ग साधनी दुर्गनाशिनी दुर्ग दो द्वारी दुर्ग दुर्गमापा

दुर्गम ज्ञानदुर्ग दलोकमनला दुर्ग दुर्गो दुर्गस्वरूप दुर्मात्म विद्या दुर्ग्रिता दुर्गम ज्ञान संस्थान दुर्गम ध्यान वाने

दुर्ग मोहा दुर्मगा दुर्मा स्वरूपी दुर्गसह दुर्गमाु दुर्मांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग, दुर्ग बामा दुर्गबा बार्गदी

नमस्का नमस्ते स्त महामा श्रीपीठे सुरपूजि शंखचक्रगदाहते महालक्ष्मी नमोस्ते

नमस्ते गुडारूढ़े सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी सर्व दे। सर्व के दुष्ट नमोस्तज्ञ्टरी सर्वुख हरे देवी

महालक्ष्मी नमो सिद्धिबुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदाय मंत्रमूर्ते सदा महालक्ष्मी नमोस्तु देवी आद्य शक्ति महेश्वरी

योग जे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते

पद्मी पर परमेशी महालक्ष्मी नमोस्तुते दे। जगन्मा नमोस्ततांबरक देवी नालकारभूषि दे। जगस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते

महालक्ष्मी नमः महालक्ष्मी ओम नमोस्तु नमस्ंदि गिरी नंदनी नंदत मेदनी विश्विनोदनी नंदनुवर

वंद विपद

कामर विनारीर पर